रत्नकरीटकुंडलयुत केयूर हरात कृत भाग ममल सिंहा सनस्थम विभुम सुग्रीवादिहरी सुरगण संसेमान तदा विश्वामित पर शरादि मुनि संस्तूयमनम भजे भर्जनम भव बीजा मर्जनम सुख समदा तर्जनम राम रा गर्जनम <coughs> नम कमलनाभाय भम Kamalama line Nama Kamalapa da नमस्ते कमलेशण यो ब्रण विदा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मबु प्रकाशम मुक्षुर्व शरणम प्रपद्ये कुंडरी का पाद पद्म पराग मधुप महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भदू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 हमने अनंत जन्म समाप्त कर दिए क्योंकि हम अनाद हैं सनातन हैं साथ ही एक क्षण को कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता और प्रत्येक कर्म किसी कारण से ही होता है और वो कारण यही है कि हम कौन हैं ये हम जान लें हमारा कौन है ये हम जान लें हमारे संसार में अगर कोई अपने आप को नहीं पहचानता तो उसको लोग पागल कहते हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हर देश की गवर्नमेंट पागल खाना बनवाती है वहाँ उन सब पागलों को कर दिया जाता है और उनका प्रबंध किया जाता है खाने पीने का रहने का और दवा वगैरह भी उनको दी जाती है डॉक्टर भी जाते हैं ठीक इसी प्रकार हम सब पागलों के लिए भगवान ने इतना बड़ा पागल खाना बनवाया है अनंत कोटि ब्रह्मांड का माइक पागल खाना संख्या चेत रजसा मस्ती न विश्वानाम कदाचन पृथ्वी के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडो को नहीं गिन सकता आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया है कि संसार कितना बड़ा है हम कभी न समझ सकेंगे कभी एक छोटे छोटे ग्रह को हम समझ लेते हैं तो बहुत उछलने लगते हैं अरे एक ग्रह और मिल गया सोचो पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य और इस सूर्य से करोड़ों गुना बड़े बड़े करोड़ों सूरज एक आकाशगंगा में हैं और ऐसे ही अनंत आकाश हैं कौन इतना लंबा सफर कर सकता है अगर लाइट की स्पीड में भी रॉकेट जाए तो भी इंपॉसिबल और चला भी जाए तो ठीक है मान लिया कि आपने सारा ब्रह्मांड विश्व देख लिया लेकिन सर्वत्र यही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलेगा ये पंच महाभूत का माया का जगत है तो हम सब पागलों के लिए बड़ा प्रबंध किया भगवान ने हाँ, वो इतना दयालु है कि जैसे कोई अपने अच्छे सेवक के लिए करता है ऐसे ही हम पागलों के लिए भी किया क्या मतलब देखो इसी संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए रहे जिस पृथ्वी का उन्होंने प्रयोग किया उसी पृथ्वी का हम सब पागल लोग भी कर रहे हैं भगवान को गाली भी देते हैं और भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है हमारी पृथ्वी पर चलो हमारा पानी पियो हमारा वायु लो हमारे आकाश में रहो जो महापुरुष के लिए है वही तुम्हारे लिए हमारे संसार में अगर एक नालायक बेटा हो तो उसे लोग घर से निकाल देते हैं अरे भगवान ये कर देते कि तो जो जो हमारे खिलाफत करेगा उसको पानी प्वाइजन बन जाएगा और हमारे महापुरुषों के लिए अमृत बन जाएगा नो नो सब सब परमोरी बराबर दाया सब पर मेरी कृपा बराबर है समोह हम सर्वभूतेशु सोचो हम लोग नाइन्टी नाइन परसेंट पाप की बातें करते हैं सोचते हैं दिन रात माइक काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इसके अलावा और सोचते क्या है हम करते क्या है हम चौबीस घंटे या तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैचमेंट करके राग करेंगे और या तो कहीं द्वेष करेंगे यही तो करेंगे आइए दोनों काम भगवान के आदेश के खिलाफ है उनके कानून के खिलाफ है वो तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ मैंने इसलिए तुमको मानव देह दिया है माया की शरण के लिए नहीं दिया और हम उल्टा कर रहे हैं फिर भी वे हमारे भीतर बैठकर हमारे गंदे गंदे पाप संबंधी आइडियाज नोट करते हैं कुछ बोलते नहीं गुस्सा नहीं करते हमारा बेटा एक वाक्य बोल दे बाप को बदतमीज कह दे देखो फिर बाप क्या करता है अब भगवान को हजार गाली देते जाओ अंदर बैठे बोलेंगे नहीं कुछ दंड नहीं देंगे नोट कर लेंगे कितनी गाली दिया नब्बे और इस पागल खाने में बड़े बड़े डॉक्टर महापुरुष आते हैं वे बेचारे हमारे लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं हम उनको गाली देते हैं मारते हैं जेल में बंद कर देते हैं फांसी पर चढ़ा देते हैं आप लोगों ने सब महापुरुषों के इतिहास पढ़े होंगे लेकिन जो को जगाई मधाई ने सिर फोड़ दिया महापुरुष का लेकिन महापुरुष नित्यानंद ने कहा हमारा पुण्य इसको लग जाए प्रभु इनकी बुद्धि अच्छी कर दीजिए दंड मत दीजिए लेकिन हमने उन डॉक्टरों की परवाह नहीं की उनकी दवा नहीं खाया अपने को पागल माना ही नहीं संत लोग आए इन्हें गिने लोगों ने उनकी बात सुना सबसे पहले तो वही हो गया कटौती हो गई इस शहर में कितने आदमी हैं एक करोड़ किसी महापुरुष के लेक्चर में कितने आए दस हजार और बाकी हंस रहे हैं बाहर <laughs> क्या है भाई बाबा जी आए इनको कुछ काम धाम तो है जहां देखो बैठ जाएंगे हरे राम हरे राम सब बेवकूफ है ऐसी भाषा का प्रयोग होता है महापुरुषों के लिए डॉक्टरों के लिए अब अगर कुछ आज गए दस हजार तो वो जब जाने लगते हैं अपने अपने घर अरे बाबा जी ने ये बात तो ठीक कही लेकिन ये बात तो कुछ जमी नहीं यानी कुछ जमी और कुछ नहीं जमी जो अपने मुआफिक थी वो जमी और जो अपने खिलाफ थी वो ये कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं तम भ्रंशयाम संपद भेच्यानुग्रह भागवत दस सत्ताईस सोलह भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन लेते हैं तमाम वैष्णव है शैव है शाक्त है हर देश में हर धर्म में बड़े बड़े धार्मिक के आचार्य हैं, लेकिन हम पूछते हैं कितने परसेंट इस भगवान के आदेश को मानते हैं मेरे ख्याल में तो पॉइंट परसेंट भी नहीं है कृपालु बड़ा मुहफट है आप लोग तो जानते ही हैं किसी का बेटा मर जाए और महापुरुष जाके उससे कहे भगवान की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर तो क्या होगा अगर उसकी ताकत होगी तो वही झापड़ लगा देगा और नहीं तो कम से कम गाड़ी वाली दे के भगा देगा तो फिर आप भगवान को मानते क्या हैं जब भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान के मानने का तो सवाल ही नहीं है वो कहते हैं मैंने कृपा की आप कहते हैं मैं कोप मानता हूं तो भगवान ने ये पागल खाना बनाया है और डॉक्टरों को भी भेजा है और हमारे रहने सहने खाने पीने सब का यहां तक कि हम जब माँ के पेट में थे तो ऐसा हिसाब बिठा दिया कि एक करोड़वा हिस्सा एक बूंद का उस रजबीर वीरज से इतना बड़ा शरीर सुंदर सा बन गया ऐसा शरीर जिसको आज तक करोड़ों वैज्ञानिक समझ नहीं सके पूरा पूरा ये मस्तिष्क का विज्ञान अभी बहुत अधूरा है क्या है इसमें इतनी नसों का जाल क्या अद्भुत निर्माण है बिना कार्य करके और उसको बड़े आराम से हम लोग कह देते हैं नास्तिक लोग नेचर से बन गया <laughs> क्या बात है क्या बढ़िया आपका नेचर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो और पैदा होते ही मां के अस्तन में दूध पहले क्यों नहीं था दूध ये कहां से बन गया हर जगह आश्चर्य एक बीज से पेड़ उसमें पत्ते फूल फल सब मौसम में अपने आप करोड़ों फल करोड़ों तरकारियां करोड़ों अन्न ये नालायक बेटों के लिए एक हमने इन सब की परवाह नहीं की कृतग्नि बेटा बन करके और पिता को अपने सर्वस्व को भूले हुए हैं तू तो जब उनको भूले तो फिर अपने आप को तो भूलेंगे उसका परिणाम चौरासी लाख योनियों में दुख भोगना आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदैविक तीन प्रकार का दुख कुछ दुख शरीर के रोगों का और अधिक दुख मन के रोगों का काम क्रोध लोभ मोह दिन भर टेंशन अरे बहुत सामान है खाने का जी करोड़पति है लेकिन आत्महत्या करने जा रहे हैं परेशान है बीबी से परेशान है बेटे से परेशान है बाप से <laughs> अरे तुम तो कह रहे थे अगर मेरे पास एक करोड़ हो जाएगा तो है चैन आराम निश्चित ये तो और मुसीबत में फंस गए हाँ जी हमने संतों की बात पर विश्वास नहीं किया कि नहीं को असु जनमा जग मही प्रभुता पाई जा मदनाही अहकार हो गया हम कलेक्टर हैं कमिश्नर हैं गवर्नर हैं अरबपति हैं हम ब्यूटी में दुनिया में टॉप करते हैं हम बहुत बड़े गवैये हैं एक भी चीज अगर विशेष आ गई न असिस्टेंट भगवान हो गए तो इस पर हमको डॉक्टरों की पहले राय सुननी होगी उसको कहते हैं सिद्धांतक ज्ञान सिद्धांत का ज्ञान सिद्धांत मैंने थियरी का हमको खाना खाना है रोटी खाना है दाल खाना है कैसे बनती है मालूम है नहीं तो फिर तुम क्या खाओगे कैसे खाओगे <laughs> पहले थियरी समझो सिद्धांत बोलिया चित्ते ना और ऑलोस सिद्धांत के ज्ञान में आलस्य मत करो वेद कहता है शब्द ब्रह्मण निष्णा तो परम ब्रह्माधि गच्छति पहले शब्द ब्रह्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो थियोरी का मैं कौन भगवान कौन माया कौन अज्ञान क्या ज्ञान क्या दुख क्या सुख क्या तब तो प्रैक्टिकल करोगे अभी तत्पानी नहीं है अब अहंकार है हम सब जानते हैं जी अरे घोर से घोर मूर्ख भी जब दस मूर्ख बैठते हैं तो वो भी वेदांत झाड़ने लगता है अरे भाई देखो तुमने ये नहीं समझा क्या? क्या क्या सब वही कराता है उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता और एक चौपाई भी याद कर लिया हो सोई जो राम रचि हम भजन भजन क्यों करें उसकी जैसी इच्छा है वैसे वो कर रहा है करा रहा है। अरे वेद कहता है साधु कर्म कारयती एस एवं असाधु कर्म कारयती कौशिक की उपनिषद तीन नौ वो भगवान ही अच्छा कर्म कराता है वही बुरा कर्म कराता है वेद कह रहा है लो पंडित जी भी बोल पड़े ओ, पंडित जी ने वेद पढ़ा तो है लेकिन ज्ञान अधूरा है ये जो वेद मंत्र है कि भगवान कराता है इसका मतलब क्या है ये नहीं जानते पंडित जी इसका मतलब है उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार भगवान उसकी बुद्धि में कर्म करने की शक्ति देते हैं शक्ति देने से वो प्रयोजक करता है जीव प्रयोज्य करता है जैसे ए पावर हाउस ने आपको बिजली दे दिया आपने पंखे लगा दिए बल्ब लगा दिए क्यों भाई क्या बात है लाइट वाइट नहीं होती अजी वो पावर हाउस वाले अभी दिए ही नहीं कनेक्शन सब बेकार है कनेक्शन दिया एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील दौड़ी बिजली अब हम बिजली से चाहे एयर कंडीशन अपने मकान को बना ले चाहे गरम बना ले कितने सारे काम होते हैं आराम के और चाहे आत्महत्या करने का विचार है हाँ तो फिर ऐसा है कि जो करंट जा रहा है ना इसको पकड़ लो लो इनका भी काम हो गया दवाई जहर खरीदना नहीं पड़ा तो अब ये जब मर गया तो लोगों ने कहा देखो बिजली ने सब गड़बड़ किया है हमने कहा था बिजली ना मंगाओ अपने घर में अरे भाई बिजली को क्यों गाली देते हो तुमने गलत उपयोग किया गंगा जी बह रही हैं नहाओ पानी पियो हम तो मरेंगे इसी में डूब के ओ मर जाओ उसके लिए भी है गंगा जी हम जो कर्म करते हैं वो हमको कर्म करने का अधिकार है भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं वेदांत सूत्र बना दिया गया परात्म तछ्रुते हैं कृत प्रयत्न अपेक्ष प्रतिशिधा वै अर्थ्या दिव्या दो तीन चालीस दो तीन इकतालीस वेदांत भगवान शक्ति देते हैं और तुमने अर्थ लगा लिया कि वो जो कराता है वो होता है वो जब कराएगा तो हम भक्ति कर लेंगे लो सर्वनाश हो गया तो शास्त्र वेद का ज्ञान पढ़ के नहीं हो सकता आ, अरे मैंने आपको पचासों बार समझाया है कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सका वेद का अर्थ ये तो भगवत कृपा वाले जीव को ही वेद का ज्ञान होता है फिर वे महापुरुष दूसरे जीव को वेद का ज्ञान करा सकते हैं जागृत प्राप्त बरा निबोधत वेद कह रहा है एक तीन चौदह कठोपनिषद आय मनुष्यों, उठो जागो महापुरुष के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो अपने आप पढ़कर नहीं होगा छोटी सी बुक है गीता लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये गीता का उपदेश कैसा है ऐसा उपदेश है ये पढ़ने से क्या समझ लेने से भी नहीं काम बनेगा सारी गीता का लेक्चर खत्म होने के बाद भगवान ने कहा इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषाच्यम जो तपस्वी न हो जो भक्त न हो और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो उसको गीता न सुनाना सुनाना सुना नहीं महापुरुष हो को तो भी ऐसे समझ में नहीं आएगी गीता अर्जुन ने समझा तो अर्जुन ने अपने सुनने से नहीं समझा उसने कहा तत्प्रसादान मयाच्युत अठारह तिहत्तर आपके कृपा से हमको ज्ञान हुआ आपके लेक्चर से नहीं हुआ वेद कर रहा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्य प्रवचन से भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता वेद का ज्ञान नहीं हो सकता इसके लिए साधना करनी पड़ती है अधिकारी बनना पड़ता है अच्छा जी हम नहीं वेद पढ़ेंगे नहीं गीता पढ़ेंगे अपनी रामायण पढ़ेंगे हे रामायण भी वही तो है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिन कह आ मानस अगम अति जी न प्रिय रघुनाथ श्रद्धा भी श्रद्धा मैंने क्या वेद शास्त्र पुराण और गुरु की बाणी पर सेंट परसेंट विश्वास हाँ सेन्ट परसेंट विश्वास पर होता है कभी डाउट भी होता आ, ऐसा नहीं होना चाहिए डाउट ना आने पाए डाउट आया कि मरा संशयात्मा बिना क्षति और प्रैक्टिकल मैन से रामायण समझना और जिसको रघुनाथ जी इतने प्यारे लगे कामारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम इदाम वो रामायण को समझ सकता है तो ये थियोरी का ज्ञान भी कोई मजाक नहीं है, अनंत महापुरुषों के हमने लेक्चर सुने सिर भी हिलाया है जो अपने मन के मुआफिक मिला है उपदेश और जो अपने खिलाफ मिला है उसमें हमने कमेंट्री की है तो ये श्रद्धा रहित के लिए तत्व ज्ञान भी असंभव है श्रद्धत्व तात्श्रद्ध स्व वेद कह रहा है विश्वास करो बेटा विश्वास करो पहले ही लाभ नहीं मिल जाएगा देखो पढ़ने जाते ए बी सी डी हा खा गा गा हलि हाँ, हाँ, तो ये जो पढ़ते हो का और जो लिखते हो का ये टीचर ने तुमको बताया होगा ना ऐसा होता है का हाँ, और उसका बताया होगा नाम कि तो बेटा इसका नाम का है हाँ, आपने सुना हा और मान लिया हा पूछा नहीं इसका नाम का क्यों होता है इसका नाम का क्यों है और इसका नाम का है तो इसकी शक्ल ऐसी ही क्यों है <laughs> दो मास्टर साहब कहते कि भाग जा कल से मत आना, <laughs> तू तो मेंटल है नहीं पढ़ सकता हा हम तो हर जगह सेंट परसेंट विश्वास करते गए यहां तक कि जिसके बारे में स्वप्न में हम चैलेंज नहीं कर सकते उस को बाप मानते चले आ रहे हैं मां को तो मां मानना ठीक है प्रमाण है कि माँ से हम पैदा हुए हैं इसलिए वही मां है लेकिन बाप तुम्हारा असली कौन है अगर तुम्हारी माँ करेक्टर लेस हो गई हो और उससे तुम पैदा हुए हो हाँ जी मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में तो हमारी माँ से पूछेंगे अरे माँ कहीं बताएगी ऐसी बात का उत्तर तो फिर हमारा तो विश्वास गलत हो गया कि ये मेरा बाप है। सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन सब सही मानते हैं एक भी आदमी ऐसा नहीं जो गलत माने या डाउट करे और भगवान के बारे में हम लोग कुछ मान लिया कुछ माइनस कर दिया ऐसा नहीं पूर्ण श्रद्धा हो तब तत्व ज्ञान सुने तब तत्व ज्ञान पर विश्वास हो तब प्रैक्टिकल होगा फिर देर नहीं जरा भी देर नहीं अरे एक सेकंड में एक लड़की जा रही है एक लड़के ने एक गाना सुनाया उसको अंड बंड गंदा और लड़की चली जा रही है उसने सुना तो लेकिन गुस्से में हुई फिर भी पीछे नहीं देखा उसके बाद उसने लड़की का जूड़ा पकड़ा अब तो लड़की का कंट्रोल बाहर हो गया क्रोध और उसने चप्पल उठाया उसकी सहेली जा रही थी उसने कहा क्या कर रही है किसी से तेरा ब्याह होने जा रहा है ये वही है अच्छा अब बड़े प्यार से देखना चाहती है उसको कैसा मुंह है कैसी नाक है कैसी आख है ये क्या हो गया जी एक सेकंड में तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, है दस कदम चली हे वो तो इससे ब्याह वाह नहीं होने जा रहा है मैंने तो पहली अप्रैल है फूल बनाया था तुझको और क्या बेवकूफ ऐसे, ऐसे कोई बात करता है फूल बनाया था फूल हमने तो सही बात मान ली तेरी लो फिर बदल गया संसार में तो हम बड़े सफल हो जाते हैं हर जगह विश्वास कर लेते हैं करोड़ों रुपया बैंक में दे दिया अब वो गिनेगा रसीद देगा वो बेईमान नहीं है अरे हजार बेईमानी करता है दिन भर में वो लेकिन आप क्या करें अगर पहले रुपया रूप, न दे तो वो कहता है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे अजी पहले रसीद दे दो फिर रुपया ले लो नहीं जी पहले रुपया ला <laughs> तो श्रद्धा ना होने के कारण थियरी की नॉलेज हमने आज तक नहीं प्राप्त की इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हुए इसलिए पागल बने रहे अब तो हमें सोचना होगा फिर से श्रद्धा युक्त होकर के तब वो संत लोग कहेंगे देखो तुम और एक तुम्हारा माने भगवान ये दो है जानने के और तीसरा है छोड़ने के लिए माया ये तीन तत्व हैं तुमने अब तक मेरा माना माया को और मैं माना शरीर को बस हो गया बंटाढ़ार प्रारंभ ही गलत हो गया पहले अपने आप को सोचो ये शरीर तुम्हारा है तुम अलग हो आत्मा और शरीर के लिए माया का संसार है तुम्हारे लिए भगवान है लेकिन याद रखो अगर तुमने ये तत्व ज्ञान दृढ़ भी कर लिया तो भगवान नहीं मिल जाएगा वो तुम्हारे इंद्रिय मन बुद्धि से परे है दिव्य है अलौकिक है अनिर्वचनीय है तो क्या आज तक किसी को भगवान मिल नहीं तो सब के सब हमेशा पागल रहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान लाता है जाना है जान रहे हैं लोग कुछ जानेंगे भी आगे लेकिन उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी पात्र बनाना होगा कृपा का अरे भाई तुम संसार में मान लो दूध लेने जा रहे हो ओ वो दूध बेचने वाला बिना पैसा लिए भी दे रहा है लेकिन बर्तन तो ले जाओ अब बर्तन ले भी गए तुम तो उसमें नीचे तला नहीं है नीचे का तल्ला होता है ना वो गायब है दो तो वो दूध दिया उसने वो सब गिर गया नीचे यानी तुम पात्र नहीं बना सके अंत करण शुद्ध नहीं हो सका इसलिए महात्मा मिले वो भी तुम्हारे लिए बेकार हो गए भगवान के अवतार मिले देखा राम क्यों रहे और इनकी स्त्री खो गई है अच्छा अच्छा तो क्यों जी ये पेड़ से क्यों पूछ रहे हैं से हा मेंटल है कुछ नहीं जी सुना ये भगवान अच्छा वाह वही वाह कैसे होते हैं भगवान अरे पहली बात तो भगवान सर्वज्ञ होता है यज्ञ सर्वविद्य ज्ञान मयन तपा मुंडकोपनिषद एक एक नौ और फिर वो सर्वांतरयामी होता है और सर्व व्यापक होता है उसको तो सब पता है प्रतिक्षण कौन कहा है क्या सोच रहा है तो अपनी ही श्रीमती का पता नहीं है उसको और उसकी श्रीमती को कोई हिम्मत है हाथ लगा दे भगवान है क्या क्या लोग हैं दुनिया में अजीन बच्चे जी कह रहे थे अरे वो बुढ़ा हाँ, सठिया गया लो भी गाली खा गए कोई हो यही हमने हर बार किया भगवान के अवतार में भी और संत मिले वहां भी तो वो जो कृपा है भगवान की जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकेंगे दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकेंगे उसके लिए तीन मार्ग मैंने आपको बताए कर्म ज्ञान भक्ति क्योंकि हम सत्य आनंद ब्रह्म के अंश हैं तो सत का स्वभाव है कर्म करना चित का स्वभाव है ज्ञान और आनंद का स्वभाव है प्रेम और चौथी चीज कोई हम कर ही नहीं सकते लेकिन वो एरिया गलत कर दिया हमने चलना है पैर से देखना है आंख से वो सब तो ठीक किया लेकिन जाना था लखनऊ वो पश्चिम में था लेकिन हम चले गए इलाहाबाद की तरफ जो पूरब में है क्रिया सब वही है खाली दिशा गलत कर दिया हमने इसलिए बड़े बड़े कर्म धर्म करने वाले अनंत जन्म से ना दुख निवृत्ति उनकी हुई ना आनंद प्राप्ति हुई इसी माया के लोक में स्वर्ग लोक गए फिर आ गए नरक में फिर आ गए मृत्यु लोक में और ज्ञान मार्ग में जब जानने की सोचा तो उसका तो कोई अधिकारी नहीं है इस युग में कलीयुग नहीं ज्ञाना उसका तो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी होता है वो तो अर्जुन शरीके के लिए भी भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता है गतिर दुख कम शंकराचार्य भी कह रहे हैं क्लेशाद क्लेाद बा बड़ा कठिन है और अगर कोई चले भी तो परत खगेश ना गई बारा फिर गिर जाएगा आरोही कृत श्रेण परम पदम तत दस दो बत्तीस ब्रह्मा कह रहा है कोई भी ज्ञानी हो उसका पतन होगा शंकराचार्य कह रहे हैं आयुढ़ गोपी निपात यानी न दुख निवृत्ति होगी माया निवृत्ति होगी और ना आनंद प्राप्ति होगी दुख निवृत्ति हमारे यहां वेदांत को छोड़ करके वेदांत को छोड़ दो तो बाकी पांच शास्त्र बचे न्याय सांख वैशेषिक मीमांसा योग ये सब आनंद प्राप्ति को लक्ष्य नहीं मानते दुख निवृत्ति को मानते हैं अरे शंकराचार्य के गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य ये भी दुख निवृत्ति का लक्ष्य मानते थे और शंकराचार्य ने आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया उन्हीं के संप्रदाय में अलग अलग बातें और शंकराचार्य के अनुयायियों में भी तमाम मतभेद हो गए शंकराचार्य कहते हैं आत्मा कर्ता नहीं है खाली ज्ञान स्वरूप है और उन्हीं के संप्रदाय में मधुसूदन वाचस्पति अनेक बड़े बड़े जगतगुरु कहते हैं नहीं नहीं अगर करता न होता आत्मा तो वेद का उपदेश बेकार जाएगा तो अनेक प्रकार के मत सभी संप्रदायों में अपने गुरु के खिलाफ बनते चले गए लेकिन ज्ञान से आत्मज्ञान होता है माया निवृत्ति तो ब्रह्म से होती है और ब्रह्म के लिए तो और माया निवृत्ति के लिए तो मा में वो जे प्रपद्यंते तमे वो विदिवाति मृत्यु में थी श्ताशतरोपनिषत् छ पंद्रह श्वेताषत्न आठ संयुक्त में व्यक्ति व्यक्त भरते विश्वीश अनीश्चात्मा बध्यते भोक्त्रिभा मुच्य से सर्वी श्वेतापनिषद आठ विश्वेकता ज्ञाप मुच्यश्वेतारोपनिषार सोला विश्व परवेष्टिता शिव शांतिम्तमे श्वेताषचच्चार चौदा अजम ध्रुव सर्वतत्वर्शुद्ध ज्ञावा दिवच्यपाश्वे चुपनिषदपंद्र तमीशानम वरदम दिवीड्यम निचा शांतिम्ति में श्वेताच्यपनिषार ग्यारह निो नि चेतनचेतनाको बहूना जो बुजधाति का तत्कार सांख्योगागम्य ज्ञाप मुच्यश तेरा एको बशी निष्क्रििया बहूना बीज बहुधा योति तम आत्मस्थ नुपश धीरा तखम शाश्वत नेतरेशा श्वेताशुतरोपनिष्छा एक बशी सर्वूता रूप बहुधा योति तम आमस्त नुपश्य धीरास्तेषा सुखम शाश्वत नेतरेशा दो, दो बारा सारी वेद मंत्र कह रहे हैं कि माया निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति या शांति की प्राप्ति ये सब चीजें तो उसकी कृपा से होंगी अपनी कमाई से नहीं ये शाम तेव भगवान दया ये धनंत सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्व्यलीकुस्तरा मतरी चया न महमीतिश्रृगाल भक्से भागवत दो सात बयालीस बारी होई बरु होता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी ये सिद्धांत अपेल कोई साधन नहीं है असल में साधन असली वही होना चाहिए जिससे भगवान में प्रेम हो वेद मंत्र है सर्वे वेदा य पदमा मनंती कठोपनिषद एक दो पंद्रह वासुदेव परा वेदा वासुदेव पराम वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति एक दो अट्ठाईस एक दो वित भागवत सब कर्म धर्म ज्ञान योग भगवान के निमित्त अगर हैं तब ठीक अगर स्वतंत्र हैं वो कर्म धर्म ज्ञान योग फिजिकल लाभ हो सकता है स्पिरिचुअल इस हैपीनेस इसकी कल्पना नहीं की जा सकती तो अंत में यह निश्चय किया गया कि अब कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बनेगा अब जो तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग उसकी थियोरी पर और उसकी प्रैक्टिकल स्थिति पर विचार किया जाए किया जाएगा आगे बोलिए लाडली लाल की